द्रम कर्णे श्रृणिया मेवा भद्रम पश्येम्षत्र स्थिर सुशस्तन दुर्दसेम देव शां अथर्वदीय बांडो के कारि का अलाप शांति प्रक्र के द्वादश कारिका के ऊपर विचार चल रहा है तो विचार ये चल रहा है एकादश एकादशकारिका से वैशेषिक आदि के द्वारा सांख्यकों पर में दोष दिया जा रहा है ऐसे दोष है जो कारण ही कार्य रूपे में हो जा रहा है नयायिका दिखि कारण को ही कार्य रूप में नहीं मानते कार्य अलग है समवाय संबंध से रहता है कारण उनके कार्य अलग होता है नयायिका आदि वैशेषिक आदि मतलब क्योंकि तो सांखंडों का मत है कि प्रधान करके त्रिगुणात्म का सामना अवस्था की प्रकृति है वही कारण रूप में होना महत्वत्वादी रूप में होना है जगत रूप से होना है जिस वादी के पद कारण ही कार्य रूप से पैदा होगा तो जायमान हो गया वो उत्पन्न हो गया कारण फिर अजन्मा कैसे होगा उसको अजन्मा मानते हो जायमान होने से अजन्मा कैसे रहेगा और दूसरी बात वो तीन अवयव वाला है वो सतगुण रघुगुण तमो का कुंजा जो प्रधान बोलते हैं तीन अवयव वाला है तो वो नित्य कैसे होगा जो सावय हो होता है नित्य होता है एकादश कारिका में एक, एक दोष दिया था वैश्विक आदि ने सांख्य मत को दूसरी बात यह भी है द्वारा ने कहा कारण से कार्य भिन्न है कि अभिन्न है वैसे तो सिर्फ पूछते हैं शांत क्या मानते हो आप कारण से कार्य अभिन्न है या का, का, कार्य से कारण अभिन्न है भिन्न है कि अभिन्न है कार्य कारण को भेद मानते हो अभेद मानते हो तो उसी बात कारणाद यदि अनिन्न कार्यम फिर अजन्मा कैसे रहेगा कारण कारण से यदि कार्य अभिन्न है तो कार्य अनित्य होता है जन्मा हो गया तो अभिन्न है वो कारण से अभिन्न है जो वह जन्मा वाला है तो कारण अजन्मा कैसे होगा यदि अभिन्न हो तो कार्य कोटी में चला गया वो जन्मा वाला हो गया फिर अजन्मा मानते हैं प्रधान को कैसे सिद्ध होगा कारण यदि अन्यत्म कारण कार्य का ये कार्य अन्य यदि कारण से अभिन्न कार्य है उस स्थिति में फिर कारण को अजन्मा कैसे कहा जाए क्यों और जायमान कार्य से अभिन्न होने के कारण से क्या होगा जायमानात भाई कार्य से कारण को अभिन्न मानेंगे तो उस पक्ष में पहले कारण से कार्य को अभिन्न तो मानात कारण अनित्य हो जाएगा जायमानात भाई कार्या कार्य तो जायमान होगा उत्पन्नशील होगा उसके साथ जो अभिन्न होगा कारणते कथम ध्रुव तुम्हारे कार्य स्थाई कैसे थीर कैसे रहेगा नित्य कैसे रहेगा दोनों पक्षों में दोष है कार्य से कार्य को अभिन्न मानेंगे तो कार्य के साथ एक होने से कारण अन्य दोष होगा और दूसरी बात कार्य से कारण अभिन्न है ये पक्ष में जाएंगे तब भी ये दोष आ जाएगा स्थिर कैसे रहेगा ये कह रहे थे टीका में कह रहे थे कि जब कार्य कारण और अभेद कार्य कारण को जो अभेद मानना हो सांखे मतलब अभेद मानते हैं एक मानते हैं प्रधान ही मिट्टी ही घट आदि आकार से परिणत होती है मिट्टी और घट में कोई अंतर नहीं है भिन्न नहीं है कार्य वैसे सिर्फ नयायिकी भिन्न मानते हैं घट को मिट्टी से किंतु वो भिन्न नहीं मानते हैं वैसे ही। प्रधान जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वही जगत रूप से महत्व से परिणत होना है वही है प्रधान ही है ऐसा उनकी मान्यता है तब कहते हैं किम सर कार्य कारण अवेद सांख्य में कार्य और कारण को तो अवैध मानते हैं उस पक्ष में किम कारणिन्नम कार्य कारण से अभिन्न कार्य मानना अभेद पक्ष में क्या मानना कारण से अभिन्न कार्य को मानना अथवा किम्बा कार्य या अभिन्न कारण क्या कार्य से अभिन्न कारणों को मानना अभेद किसके साथ किसका करना कारण से अभिन्न कार्य है या कार्य से अभिन्न कारण है ये वैशेषिक पूछेंगे सांख्यो के लिए हम इसे अनुमोदन करके ठीक पूछ रहा है जो उनमत का खंडन कर रहा है हमें इष्टा है जो वैश्य खंडन कर रहा है सांख्य मत हमारे लिए इष्टा है ये कारण विधि विकल्प या आद्य में हम लोग पहला पक्ष को कहा कि कारणाद यदि अनिर्त्व कार्यम कारण से कार्य यदि अभिन्न है तो क्या होगा फिर वो नित्य कैसे रहेगा इत्यादि कहा अतः तो अश्विन पक्षे कार्यम तो अजम सात अतः माने इस पक्ष में तो कार्य का में अतः अच्छा शब्द है कारणाद यदि अनिरत्म कार्यम उस पक्ष में कारण कार्य क्या होगा अजन्मा हो जाएगा कार्य अजन्मा कारण से उत्पन्न कार्य अजन्मा ही मानना पड़ेगा उसको कार्य को भी अजन्मा हो सकता है क्या युक्ति संकल्प नहीं है कि ऐसे मानना पड़ेगा अजन्मा कारण से अभिन्न हो गया कार्य नित्य कारण से पैदा होने वाला कार्य अभिन्न है तो वो नित्य ही मानना पड़ेगा अजन्मा मानना पड़ेगा दोष है कार्य कहना का और अजन्मा कहना ये दोष है अथवा अस्विन पक्ष कार्य मजन्स यदि कारण से कार्य अभिन्न हो तो अतः जो कार्य का अर्थ दिया उसका अर्थ है इस पक्ष में कार्य अजन्मा घोषित होगा क्यों कार्य को अजन्मा कहना ठीक नहीं है दोष है तीन नंबर एक टिप्पण ने कहा कार्य से कारण अभिन्नता कार्य कारण से अभिन्न होने के कारण कार्य भी अजन्मा ही होगा अजन्मा कारण से उत्पन्न कार्य और अभिन्न है यही होगा वैसे वैशेषिक दोष देंगे सांख्यों के दूसरा तथा विध कारण अभिन्नता क्योंकि वो जो अजन्मा कारण भी जो है कारण अजन्मा जो कारण है उससे अभिन्न है कार्य आप यही मानते हो तो अजन्मा कारण से अभिन्न कार्य अजन्मा मानना पड़ेगा कार्य कहना और अजन्मा कहना ये तो विरुद्ध बात होगी ये स्थिति आ जाएगी अच्छा तथा कारणिन्नवाद यदि दूषाई थी अतः अतः कहा तो कार्य को अजन्मा घोषित करना पड़ेगा का। क्योंकि क्यों कार्य और अजन्मा संभव नहीं है दोष द्वितीय मानो यदि कार्य से कारण को अभिन्न मानोगे दूसरा पक्ष कार्य से अभिन्न कारण है कारण से अभिन्न कार्य नहीं अजन्मा नहीं होगा कार्य कार्य से अभिन्न कारण मानोगे तो कारण में फिर नित्यत्व नहीं रहेगा माने जन्मने वाले से उत्पत्ति वाले से अभेद होगा तो उत्पत्ति से ही नहीं होगा कार्यान्न कारण अन्न कारण यदि जायम कार्य से अभिन्न है कारण तो क्या होगा कारण ते कथम ध्रुव से अत्ये तब मते कथम वो निस्थिर होगा कारण नित्य कैसे होगा कहा ठीक है भी कहते हैं जायमानत कारणम अभिन्नम यदि यदि योजना ऐसे योजना करना यदि जायमान जो कार्य होगा उससे अभिन्न कारण उस को मानेंगे उस स्थिति में क्या होगा न ती कारणम ध्रुवम भगत का फिर कारण को नित्य कहना बनेगा नहीं क्यों जायमान से अभिन्न वाला जायमान ही होगा अनित्य ही होगा एक तरफ कार्य नित्य होने की प्रसंग है और एक तरफ कारण अनित्य होने की प्रसंग है और कारण को नित्य माना है तुमने कार्य को अनित्य भी माना है बनेगा कार्य अभिन्नवा ते कारण से कार्य भिन्नवाद कारण से कार्यानवाद कार्य से अभिन्न होने के कारण अस्थिर कैसे होगा अध्यक्ष अध्रुवत्वाद कार्याण से कार्यानवाद तस््रुवत् कार्य अधि है उत्पत्तिशील है तो कारणों को भी ऐसे मानना पड़ेगा आपत्ति आएगी ये कहा कारण इत्यादि कहा था आगे श्लोक से तात्पर्य में इस कार्यिका का तात्पर्य अर्थव उक्त से वर्थ से कहा पूर्वकारिका में जो दोष दिया गया था एकादश कारिगा में जो दिया दोष दिया था वैशेषिकों ने नई आई के ऊपर उसी का ही उत अर्थस्य उसी विषय का स्पष्टीकरणार्थम आ उसी भी स्पष्ट करना चाहते हैं पूर्व कार्यक्रम जो कुछ कहा था दो दोष दिया था कारण जैसे वही कार्य कारण का, कारण दश जाए थे तो कारण ही कार्य रूप में आना तो कारण ही पैदा होता है पढ़ना पड़ेगा और जायमान होगा तो फिर वो अजन्मा कैसे होगा ये दो दोष दिया उसी की व्याख्या है ये कहा कारन। कारणात भाषण का, में कहा कारणात् अजात कारण को तुम अजन्मा मानते हो जो तो प्रधान है प्रकृति है मानते हो मानते हो कारण अजात कार्य से यदि अनंतम कार्य जो उत्पन्न होना है महत्त्व अहंकार पंचतंत्र मात्र आदि उनकी तो प्रक्रिया है जो उत्पन्न होने हैं उस अजन्म कारण से यदि अनन कारण से यदि कार्य अन्य है महत्वत्व अभिन्न है इष्टम तो या तुम्हें ऐसा अभिप्रेत हो इष्ट हो यही मानना चाहते हो कारण से कार्य अभिन्न है ऐसा मानते हो तो तत कार्यम अजम इति प्राप्तम तो यह कार्य भी अजन्मा घोषित हो जाएगा क्यों तो अजर्मा कारण से अभिन्न कार्य अजन्मा होगा किन्तु तो कार्य कहना और अजन्मा कहना ये विप्रति सिद्ध होगा इदम चाहत विप्र सिद्धम ये दूसरा विरोध आ जाएगा क्या कार्यम अजम चाह कार्य कहना और अजन्मा कहना ये दूसरा विरोध आ जाएगा इस दूसरा विरोध भी आ जाएगा एकदम च अन्यत विप्रति सिद्धम कार्य में अजम सही तब तब माने साख्य मत है सांख्य मत में दूसरा भी विरोध आ जाएगा विरोध विरुद्ध बात हो जाएगी कार्य कहना और अजन्मा कहना कारण से अभिन्न कार्य मानेगा तो अजन्मा मानना पड़ेगा कारण अजन्मा है और कार्य बोलना और अजन्मा कहना क्य अन्यंत अन्य कार्यकार दूसरी बात यह है कार्यकारण में अनन्या मान्यपत्र अभिन्न मान्यपत्र माने कार्य से कारण में अभिन्न मानेगे कारण से कार्य अभिन्न नहीं कार्य से कारण अभिन्न है ऐसा मान्यपात जायमानदि कार्य तो जायमान है तो उससे अभिन्न जो कारण होगा नित्य कैसे होगा यह भी दोष है कार्य से कारण तो अभिन्न भी नहीं, नहीं। मान सकता तो क्यों अन्य कारण कार्य कारण और अन्य अभिन्न पक्ष में दूसरा दोष भी है क्यों क्या है जायमानाधि भाई कार्या जायमान है उत्पन्नशील है कार्या कारणम अन्य कारणम अन्य नित्यम कारण जो है अभिन्न है नित्य है तो कथम भवे ध्रुवम से कथम भवे वो फिर नित्य कैसे होगा अनन्य मानेंगे तो नित्य कैसे होगा कारण कार्य से अभिन्न कार्य तो उत्पत्तिशील है उसको नित्य कैसे मानोगे वह ध्रुव कैसे रहेगा नित्य स्थायी कैसे रहेगा कहते हैं नहीं कुकुटिया एक देश पच्चे थे दे, एक देश प्रसवाई कल्प थे प्रकल्प ऐसा कभी नहीं होगा एक बुर्गी है एक देश को तो पीछे के भाग रख देना अंडा देने के लिए और आगे का भाग पका के खा लेना ऐसा होगा क्या मान एक नित्य एक अनित्य इसके लिए दृष्टान्त है मान अभिन्न है जैसे बुर्गी एक अभिन्न है एक देश जिंदा रहना पीछे का हिस्सा जिंदा रहेगा अंडा देती रहेगी और आगे जैसे पका लेना संभव होगा क्या ऐसा नहीं होगा या तो अनित्य होना या नित्य होना या तो कार्य को नित्य मानना पड़ेगा का या कारण को अनित्य मानना पड़ेगा एक तरफ नित्य तो रहे कारण में और कार्य अनित्य हो और कार्य का अभेद भी हो गुर यह है उस तरह तो होगा नहीं दृष्टान्त लाग दिया नहीं कुकुट्या एक अजय से पच्चे दे, एक अजय से प्रसवाहित कल्प दे ऐसा कभी होता नहीं समर्थन ही होता हो ठीक इसी प्रकार हो जाएगा यहां भी एक, एक देश कार्य से कारण अभिन्न है या कारण से कार्य अभिन्न है उसमें अवेर होने पर भी कारण को नित्य मानना और कार्य भार को अनित्य मानना वो तो उसी ढंग हो जाएगा ये तो संभव नहीं ऐसा नहीं होगा यह भाष्य कारण कहा कार्यकारण और अभेदवादे विप्रतिषेधो दर्शित है कार्यकार जो अभेदवाद है सांख्य मत है कार्यकार को अभेद मानते हैं उस मत में विरुद्ध दिखाया गया ने विरोध दिखाया तस्य दृढ़ीकरण पूर्व कार्य में विरोध का दिखाया था पूर्व कार्य में कहा था उसी को मजबूती करने के लिए आगे मान द्वाद कार्य का है तस्वय दृढ़ीकरणार्थम आयो शो का उसी के लिए आगे का कार्य का एकादश में जो विरोध दिखाया था कार्य काम को पर उसी के स्पष्टीकरण के लिए द्वादशकारिका एक उक्त शैव इत्यादि कहा था उक्त अर्थ से स्पष्टीकरणार्थ अच्छा तस दृढ़ीकरणार्थम अयम श्लोक करता है पूर्वार्धाक्षर उत्तम अर्थम आहार इस कार्य का जो पूर्वार्ध है उसके लिए द्वारा जो निकला हुआ विषय है उसको बताते हैं कारणात यदि अन्यत्व अतः कार्यम अजम यदि इत्यादि कहा था उसके लिए कहते हैं ये भाष्य में कहते हैं कारणात अजात कारण को अजम मानते हो तुम प्रधान को नित्य मानते हो तो कारणा प्रधानात कार्य से अजा यदि अनन इष्टम कार्य को यदि अनन्य इष्ट है तुम्हारे मत में कार्य कारण अभेद कारण से कार्य अभेद कारण ही कार्य रूप में होता है अभेद ऐसा मानना इष्ट है तो या ना तुम सांखे तो तथा कार्य अजम यदि प्राप्त तो कार्य भी अजन्मा होगा जब उससे भिन्न है अभिन्न है तो वही होगा कारण अजन्मा है उससे अभिन्न कार्य अजन्मा होगा यही मानना और कार्य बोलना और अजन्मा गाना वृद्ध बात है ये बल आ जाएगा सांखे मत में यह कहा ठीक है कहते हैं प्राप्त अनिष्ट जो प्राप्ति वो बोलेंगे हमारे लिए ठीक है हम मान लेंगे कहते अनिष्ट में जाओगे क्योंकि कारण को तो अनित जब तक ठीक नहीं हुआ ये कहते हैं ये कह रहे हैं प्राप्त जो तो प्राप्ति हो गई माने कारण कार, अनित्य होने लग जाएगा प्रशक्ति कार्य कारण से कार्य अभिन्न है तो अजन हो जाएगा कार्य ऐसा घोषित करेंगे ऐसा मानेगे तो प्राप्त अनिष्ट तो अनिष्ट में पहुंचाओगे ये बोलना चाहते हैं अनिष्ट का प्रसंजक होगा अपादन करेगा अनिष्ट का क्या अनिष्ट देखाएगा आगे बोलते हैं करके कहा इन अन्य विदम कार्य अजम से अभिन्न मानना और कार्य को अजन्मा मानना दूसरा दोष आ जाएगा अनिष्ट है कार्य को अजन्मा मानना अनिष्ट है कार्य कहना उत्पत्ति वाले को कार्य कहना होता है और अजन्मा कहना बहुत बड़ा दोष है ये आ जाएगा ये कहा प्रधान से अजत्व जायमान चाहप्रतिशतम इत उत्तम पहले ही कहा प्रधान में अजन्मा होना और जायमान होना प्रधान ही जगत रूप से परिणत होता हो है ये मानते वो परिणामवादी है प्रधानी परिणत होगा रूप में ऐसा मानते हैं तो उन्हें प्रधान से अजत्व प्रधान को अजन्ना मानना प्रधान माने त्रिगुणात्मक का प्रकृति सतगुण रजगुण तमुगुण का पुंज प्रकृति है प्रलय अवस्था की प्रकृति उसको कहते हैं प्रधान और जब सृष्टि अवस्था में आते हैं तो गुण शब्द से प्रयोग करते हैं सतगुण रजगुण तमुगुण विक्षोप होगा विक्षोभ होगा सृष्टि होती है ऐसा मानते हैं प्रधान से अजत्व जाय विपरीत विधोत्तम ये पहले कहा ये विरोध है कहा तो तो अन्य उत्तम जगत थी उससे अन्य भी दोष कहा था उसके पश्चिका तब तुम्हारे मत में दूसरा भी दोष है कार्य कहना और अजन्मा कहना ठीक है महाराज आपके मत में तो ही है सांगे बोलेगा आप भी तो अजन्मा मानते हैं प्रकृति को और उसी का कार्य मानते हैं जगत को अनादि मानते हैं हाँ। आप फिर कार्य मानते हैं जगत को तो कार्यकाल में अभेदी तो मानते हैं आप भी क्या मानते हैं कि जगत प्रकृति से अभिन्न है ये तो मानते हैं ना कार्यकाल में अभिद मानते तो हैं आप भी तो आपके मत में भी ये दोष सा आएगा सांखे बोले तो बोलते हैं अभेदेपी मायावाद मायावाद है वेदांतियों माया के बारे में मायावाद मायावाद में क्या होता है कारण कार्य रूप में परिणाम होता केवल भाषता है माया से भाजता है दूध जैसा दही बनना है वैसे रज्जु में सर्प नहीं का होता रजू बिगड़ करके सर्प नहीं करना परिणाम नहीं हो विवर्त है या तो विवर्तवाद है वस्तु तो ज्यो का त्यो रहेगा रूपांतर दिखाई पड़ता है और वास्तव में रूपांतर होता है उनके मत सात है वास्तव में रूपांतर होता है और यहां रूपांतर होता नहीं रूपांतर रूप से भाजता है ये है अभेदे भी मायावादे मायावाद जो वेदांतियों का मत है इनमें मायावादे नई सदोष ये दोष नहीं लगेगा कारण से कार्य को अभिन्न मानने पर भी दोष नहीं लगेगा हमारे यहाँ दो तरह से चलता है हम कार्य को कारण से अभिन्न मानते हैं तब आनंद तो हम आरम्भ कारण से अभिन्न है कार्य क्यों आरंभ शब्द दिया है इत्यादि है बाजारोहण विकारोहति दिया है कार्य माने कारण से अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं यही हम कहना चाहते हैं सर्वकार था रजू से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं कारण से अभिन्न कार्य हम कारण को कार्य से भिन्न मानते कार्य से कारण भिन्न होता है कार्य के अभाव काल में कारण रह जाता है यदि अभिन्न हो तो एक के नाश से कार्य नाश में कारण ही नाश होना चाहिए हम कार्य से कारण को भिन्न मानते हैं कारण से कार्य को अभिन्न मानते हमारा ऐसा मत है अवैध अच्छा। यदि माया वादे नहीं सो दोषे दोष लगने वाला नहीं अवैध मानने पर भी हम एक तरफ से अवैध मानते हैं तुम दोनों तरफ से अवैध मानते दोष नहीं कारण से अनुभव हम ऐसा स्वीकार करते नहीं कार्य से कारण को हम कारण से कार्य कारण को कार्य से अनन्य नहीं मानते अभिन्न नहीं मानते हम कारण को कार्य से भिन्न मानते कारण से कार्य अभिन्न है किंतु कार्य से कारण भिन्न है कार्य के अभाव काल में भी कारण है कारण के अभाव काल में कार्य नहीं होता किंतु कार्य के अभाव काल में कारण रह जाता है मिट्टी के अभाव काल में घट नहीं हो सकेगा किंतु घट के अभाव में मिट्टी रहेगी कार्य से कारण भिन्न है कारण से कार्य अभिन्न है बात तो नाम युक्ति भी है हमें सर्प का जब अभाव हो जाता है उस काल में रज्जु रहती है ना तो कार्य से कारण भिन्न है हमारे पास तो ऐसा है कारण से कार्य तो अभिन्न है रज्जु के अभाव में सर्प नहीं दिखेगा तो? सर्प के अभाव काल में रज दिखाई पड़ती है इसका मतलब कार्य से कारण भिन्न है स्थिति हो जाती है हमारे यहां कोई दोष ने ये कहा पांच नंबर की टिप्पणी अभेद अभेदेटी अभेद माने कार्य कारण है किसका अभेद कार्य कारण को अभेद मानने पर भी हम भी अवैध मानते हैं कारण से अभिन्न कार्य है ऐसे हम भी मानते अवैधवादी है तो अवैध मानने पर भी कार्यकारों को अवैध मानने पर भी मायावाद भी यह दोष लगेगा नहीं हाँ। कार्य में नित्यत्व तो भी आना नहीं है क्यों बाद आदि श्रुति है हम विमर्तवाद को लेते हैं परिणाम बाद हम मानते हैं परिणाम बाद में तो सही है परिणाम बाद कहना चाह रहे अच्छा आगे टीका हैं कार्य सेवा कारण मात्र तो अंगीकारात्ति मत आ दूसरे पक्ष मानते रहे हैं। हम कार्य को कारण मानते हैं कहा कार्य से वह कारण मात्र तो कार्य को ही तुमने कारण मात्र मान लिया तो क्या होगा उस में तुम्हारे माने मत में ऐसा होगा कार्य को कारण मात्र मान लिया तुमने कारण मात्र तो होंगी कार्य मत आह तब तब शब्द इसलिए तुम्हारे मत में दोष आएगा का वाष में तब दिया था अन्य विपरीत है कार्य अजमसा कार्य को अजम में तुम्हारे मत में दोषा है ये कहा था छह की टिप्पणी कारण मात्र कारणमात्र यथा च कार्य कारण सत्ताशून्य मिथ्याण विरोधोद्भाव कर्म शक्य भाव न तत्र है हमारे मत में नहीं पाओगे दोष नहीं दे पाओगे विरोध वेदांत मध्य दोष नहीं दे पाओगे क्यों यथाचार कार्य से कारण अतिरिक्त सत्ता नाम कार्य की सत्ता को कारण की सत्ता से अतिरिक्त मानते नहीं कारण मात्र ही कार्य रूप में बाजता है हमारे मत यह है अतिरिक्त सत्ता नहीं मानते हैं इसलिए मिथ्यात् कार्य मिथ्या हो जाता है कारण से अतिरिक्त सत्ता कार्य की नहीं है कार्य मिथ्या होने से न कारण धर्म आपातमन विरोध उद्भावन करतुम सक्यम उस वेदांत मध में कारण का धर्म का कार्य में आपादन करके अजतवादी धर्म ला करके ये विरोध का उद्भावन नहीं किया जा सकता पूर्व में नकार है हमारे मत में नहीं आएगा तो सांख्य मत में आ जाएगा टीका एक तदेव सूचयित मायावादे उत्तम दिखे इसलिए टीकाकार ने मायावादे करके लिए सूचना देने के लिए मायावाद विभक्त सांख्यों का परिणाम बाढ़ है वह दोष आ दोष नहीं।, नहीं कहते हैं द्वितीयार्भम विवर दि जायिवी कार्याण के कथम प्रभव कार्य से अभिन्न मानोगे कारण को यदि उस पक्ष में दोष है फिर कार्य नित्य कैसे होगा स्थिति है कार्य से अभिन्न कारण मानोगे नित्य कैसे होगा यह मत है इसके लिए कहते हैं का अवैधवादेप कार्य से अत्यत्म कारण से दित्व, निवेश बोलेगा हम अवैधवादी है कार्यकार अवैध मानते है कार्य से कारण भी अवैध है कारण से कार्य भी अवैध है अवैधवाद हमारा है सांख्य कहेगा परिणामवाद कार्य से भी कारण मत तो अंगीकारा अवैधवादे भी अवैधवाद माना सांख्य मत सांख्य मत में कार्य से कारण से दोनों हम मान लेंगे कार्य को अनित्य कहेंगे अवैध होने पर भी कार्य कोटि को अनित्य कहेंगे और कारण कोटि को नित्य कहेंगे मान लेंगे आए तो अभिन्न है फिर भी हम दो अंश की कल्पना तो करेंगे वहां अवैध सांख्य बोलेंगे अवैध बाधे कार्य से अनित्य तो कार्य को अनित्य मानेंगे कार्य अंश को अनित्य मानेंगे हम वहां और कारण अंश को नित्य मानेंगे अवैध होने पर भी व्यवस्था किम न बगी म ना भगवती इतना बोति ये व्यवस्था क्यों नहीं हो जाएगी ऐसी संगा कहा सांगा उतारी तो उत्तर दिया नहीं कुटिया एक पच्चे एक, एक कल्पते तो ऐसा तो नहीं या तो मुर्गी मरेगी या जिंदी रहेगी दो में से एक ही होगा ये नहीं कि एक तरह से मर जाए पकाए और एक तरह से अंडा देती रहे ऐसा तो नहीं होता ऐसे यहाँ भी एक तरह से नित्य बने बना रहे वो एक तरह से अनित्य हो जाए एक ही है दोनों ऐसा तो नहीं होता से कहा था टिप्पणिया है कत वो हो सकता है सांखे बोलता है एक ही में वृक्ष में ऐसा देखा गया है बानर आकर के बैठ जाता है तो एक ही वृक्ष में कपी का संयोग भी है कपि समय का अभाव भी है शाखा में संयोग है शाखा अवच्छेद में कभी संयोग कहा वृक्ष में शाखा अवच्छेदक बनेगा शाखा अवच्छेदन वृक्ष कभी संयोग है बुला अवच्छेदन वृक्ष कभी समय का अभाव वो दो हिस्सा करेंगे हम एक ही वृक्ष को तो शाखा अवच्छेद बनाकर वृक्ष वृक्ष में ही कभी वृक्ष में कभी वृक्ष में का कभी है और ऊपर वृक्ष में, में है जैसा होता है वैसा हमें नित्य अनित्य मान ले जाता हूं एक ही में भी दो तरह की बातें हो जाएगी ऐसा सांख्य बोले का टिप्पणी यही देना चाह रहे हैं एक वृक्ष अवच्छेद जैसे एक वृक्ष में अब छह तक के भेद भिन्न भिन्न स्थान भेद को लेकर के ऊपर के भाग और नीचे के भाग दो भाग लेकर के वो तो भाव और अभाव दोनों की कल्पना की जाती है बानर आके बैठेगा ऊपर बैठेगा नीचे तो नहीं है ना नीचे वही वृक्ष में बांगर का अभाव है वृक्ष में भूतल में नहीं वृक्ष में है और ऊपर बानर का संयोग है कभी संयोग और कभी समय का अभाव जैसे एक में होता है उसी प्रकार हमें एक ही प्रधान में नित्यत्व अनित्व दोनों हो जाएगा इस कहेगा ये कहते हैं एक ये वृक्ष अवच्छेदक वेदना भाभा भावो वैभा भाव और अभाव दोनों जैसे वृक्ष में देखा है न्याय आदि में बहुत चर्चा चलती है एक ही में दोनों हो जाता है बानर उपर बानर का संयोग है ऊपर और नीचे अभाव है वही वृक्ष कार्यत्व कारणत्व तो, तो अवच्छेद यहां भी दो अवच्छेदक वेदना हो जाएंगे व्यक्तित्व तो एक ही है जैसे वहाँ एक ही में संयोग और संयोग का भाव होता है यहाँ पर एक तरफ कारणत्व तो दिखाएगा एक तरफ कार्यत्व तो दिखेगा कारणत्व और कार्यत्व तो दो भेद होने के कारण से कार्यत्व तो कारणत्व तो अवच्छेद का ध्यान एकस्म धर्मत्व अनित्व व्यवतिष्ठे याता एक ही धर्म जो प्रधान है उसमें दोनों सिद्ध हो जाएगा माना कार्यत्व अंश कारणत्व अंश को लेकर के दो अवचेदक अलग हो जाएंगे जैसे वहाँ मूला अवचे में वृक्ष शाखा अवचेन वृक्ष भेद से कभी समय और कभी समय का अभाव हो जाता है वृक्ष में ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अवचेतक भेद में तो हुआ और क्या हुआ है मूल और शाखा दो अवचेतक बन गए वृक्ष में इसी प्रकार यहाँ भी एक तरफ कारणत्व तो है एक तरफ कार्यत्व तो है अवच्छेदक भेद होने से एक ही व्यक्ति ने भी प्रधान में भेद हो जाएगा नित्यत्व अन्यत्व दोनों सामंजस्य हो जाएगा हमारे यहाँ ऐसा सांख्य बोलेगा एक अनचार तो तो है कार्यत्व कारणत्व अवसेद्यास्म धर्मि एक ही धर्म धर्मी है प्रथम उसी में नित्यत्व तो अन्यत्व प्रथम है दो वचन नित्यत्व तो अन्यत्व तो दोनों व्यवतिष्ठे व्यवस्थित हो जाएंगे व्यवस्था करेंगे आसं ऐसा संख्या किया अभेदवादे भी यह शंका उठाई सांख्यों ने भी कार्य से अनित्व कारण से नित्यत्म इत व्यवस्था किम किमती ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती हो सकती है ना जैसे वृक्ष के ऊपर भाग में कभी संयोग और निचे भाग में कभी अवश्य तक भिन्न हुआ है वृक्ष भी एक ही है वो इसी प्रकार एक ही प्रधान में कारण तो अंश लेकर नित्यत्व और कार्यत्व तो अंश को लेकर अनित्व तो दो अंश है यहाँ भी हो जाएगा क्यों नहीं होगा इस तो शंका उठाई तो इसके उत्तर में सिद्धांत बोलते है आह करके कहा सिद्धांत ने कहा इसमें सिद्धांत बोलते है क्या बोलते है आह सिद्धांत ने कहा क्या कहा बोलते वहां भाव और अभाव दो तो एक जगह एक ही में हो सकता है वृक्ष में ऊपर में भाव है कभी संयोग है और नीचे अभाव है वो भाव अभाव है दो है भाव और अभाव दो धर्म बैठे हैं एक तरफ कभी संयोग है एक तरफ अभाव है भाव अभाव है भावभावी क्षति अभावी वृक्ष में होने में कोई क्षति नहीं है दोनों भाव नहीं है दोनों अभाव भी नहीं है एक भाव है एक अभाव है कभी समय भाव भाव पदार्थ है कभी समय का अभाव नीचे अभाव है भावा भाव वृक्षे भी भाभा अभावे भी कोई क्षति नहीं हो नहीं हो भावा भाव रह सकते भेद से होने पर भी जीवन मरण तुम्हारे ये जो नित्यत्व अनित्व कैसा है जीवन और मरण के समान विरोधी धर्म है जैसे जीना भी हो और मरणा भी हो जो कुकुटी का दृष्टान्त दे रखे भाष्यकार एक देश से कुकुटी मर जाए एक देश से जीत अंडा देती रहे उसी तरह ये जीवन मरण के समान के धर्म है ये कौन नित्यत्व तो अनित्व विरोधी धर्म है नित्यत्व तो जहां होगा अनित्यत्व तो रह नहीं सकता और अनित्यत्व तो जहां होगा नित्यत्व तो रह नहीं सकता यही कह रहे बाबा वृक्षेपी कहा क्षेत्र के अभाव क्षेत्र का अभाव होने पर न होने पर भी जीवन मरणरीबा जिस तुमने तुम्हारी जो कल्पना है नित्य तो अनित्य तो एक में रह सकता है करके बोलना चाह रहे हो कार्य कारण दोनों एक ही होने पर ऐसा ऐसे अनित्य तो हो सकता है कहना ये जीवन मरण के समान है विरोधी है ये कार्यत्व जहां रहेगा कारण तो रह नहीं सकता कारण तो जहां होगा कार्य तो रह सकता विरोधी धर्म है जीवन मरणरीवा विरुद्ध योग दोनों विरोधी धर्म है नेतृत्व अनित्व कौन है जीवन वरने के समान नित्यत्व अनित्व नित्यत्व और अनित्व जहां नित्यत्व होगा अनित्व रह नहीं सकता और जहां अनित्व होगा नित्यत्व रह नहीं सकता ऐसा न एकत्र समावेश संबंधी एक, एक, एक, एक जगह में होना संभव नहीं।, नहीं है न ही हस्ताव छेदना जीवन एवं उदराव छेदना कोई व्यक्ति ऐसे हाथ के तरफ से देखते जिंदा है पेट में देखते भरा हुआ ऐसा हो सकता क्या एक ही शरीर है हाथ और पेट थान भेद हो गया एक स्थान में जिंदा है हाथ हिल रहा है प्राण निकल गए ऐसा तो संभव नहीं एक ही शरीर है नहीं हस्तावत चेह कोई मनुष्य शरीर एक जीवन जीता हुआ और उदराव चेह देना उधरा अवच्छेदन मरी से दी पेड़ के अवचेदक पेड़ के, कर, पेट के तरफ से मर जाए हाथ के तरफ से जिन्ना हो संभव नहीं उसी प्रकार है नित्य तो अनित्य तो एक में हो नहीं सकता या तो वो नित्य ही होगा या नित्य ही होगा किंच कार्य अवच्छेदक दे भेज देना कल्पना आया ना अनुन्यास प्रसंग है कार्यत्व को अवच्छेदक भेद से कल्पना करोगे कारणत्व को देख करके कार्यत्व की सिद्धि होगी कार्यत्व को देख करके कारण तो एक दूसरे में आश्रित है कारण कोई बनेगा तो कार्य तो आएगा और कोई कार्य होगा तो उसके पे कारण तो दिखेगा अनुनेचुरल दोष में ग्रसित हो जाएगा कार्य तो कारण तो ये भी बात है इत्यादि तो प्रसंग इतिहास है आह इस रूप से कहा आह करके बोला नहीं करके भाष्य में दृष्टांत दिया यह नहीं हो सकता है कि नित्यत्व तो, तो हो सके जैसे कुकुटी का दृष्टांत दिया मुर्गी का दृष्टान्त दिया भाष्यकार एक देश पकाया जाए एक देश अंका देने के लिए रखा जाए संभव नहीं है, ऐसे ही आगे टीका केन्चर ऐसे प्रधान राजाना अजात अभिन्नम कार्य जाए थे महदादित्य थे ये सांख्य लोगों के ही स्वीकार है अजन्मा जो प्रधान है उसे महदाधिकारी पैदा होते हैं परिणाम है प्रधान का परिणाम है ऐसा मानते हैं और भी बात और भी दोष है उनके मत में सांखे मत में से प्रधानवादी जो तो प्रधानवादी है सांख्य उनके मत में प्रधानत आजाद प्रधान को अजन्मा मानते हैं नित्य मानते हैं उससे अभिन्न कार्य पैदा होगा प्रधान ही महत्ववादी आकृति रूप धारण करता है का परिणाम विशेष है महतत्ववादी प्रधान ही है ऐसा मानते हैं प्रधान से अजान अजन्मा जो प्रधान से अभिन्नम कार्य जाए थे महदादी जो महत्व महत्त्व है अहंकार है पंचतन मात्रा है पंच ज्ञान इंद्रिया पंच धर्म इंद्रिया और पंच विषय एक मन ये सोलह होते हैं और पंचतन मात्रा मिलाकर के बीस हो जाएंगे और पहले वाले जो चार हैं अहंकार महतत्व और ये और प्रधान ये मिलकर के हो जाएंगे चौबीस हो जाएंगे चौबीस तक तो एक मन भी है चौबीस करना है तो कहा कि किंच प्रधानवादी को तो पते प्रधानात अजात अभिन्नम का हो जाए थे महदादी जो महदादी है महत्वत्व तो सबसे पहले है इसे महदादी करके ले लिया महतत्व तो के बाद अहंकार होगा अहंकार के बाद पंचोत्तर मात्रा होगा फिर वहां पर तम गुण प्रधान होकर के वहां पर इंद्रिया विषय आदि बनेंगे इंद्रिय बनेंगे मन बनेगा दो प्रकार के इंद्रियां पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया ये होंगे पांच विषय है ये सब मिलाकर के चौबीस तत्व के होते हैं ये स्वीकार किया जाता है तो तस्य तस्व उस सांख्यों के पक्ष में तस्वीर दृष्टांत बद इस तरह से हो सकता है नित्य से अनित्य की उत्पत्ति होती है करके दृष्टान्त तो बदलाना पड़ेगा किंतु तो दृष्टान्त तो मिलेगा इस पक्ष में कोई दृष्टान्त क्यों श्रुति तो दे सकते है ये तो युक्तिवादी हैं, युक्ति से सिद्ध करना है इनको अनुमान से तय करना है अनुमान देने के लिए दृष्टांत चाहिए हाँ नित्य से अनित्य पैदा होता है इसलिए दृष्टांत देना पड़ेगा दृष्टांत पड़ेगा। बोलेगा श्रुतिवादी हो तो श्रुति में कहा करके बोल सकते हैं कि श्रुतिवादी है नहीं युक्तिवादी है ये युक्ति को लेकर चलते हैं श्रुति को लेकर नहीं श्रुति को कहीं कहीं देते हैं दृष्टान्त के रूप में हमने जो सिद्ध किया तुम्हारी श्रुति भी बोलती है ऐसा बोलेंगे यानी कि श्रुति से सिद्ध होने के बाद में युक्ति लगाए ऐसा नहीं इनका पहले युक्ति लगाएंगे बाद में अपने बुद्धि के विशेषता दिखाने के लिए कहेंगे श्रुति में तो ऐसी बात है ऐसा बोले ऐसी स्थिति है वेदही का शरण ये नहीं है वेद को दृष्टांत बोली में रखने वाले हैं सब जितने भी दृत्यवादी एक मीमांसा को छोड़ कर वेद के शरण तो, ज्यान, ज्यान तो है क्योंकि ज्ञान प्रण छूते नहीं केवल कर्म लगे हुए हैं बात स्वीकार करके कर्म जड़ा शब्द देते हैं कर्म करते करते बुद्धि जड़ हो गई उनकी ऐसा मीमांसों का ऐसे शब्दों तो से प्रहार करने तो दृष्टांत नहीं कहा तस्व पक्षे तस्वीन अर्थे मान नित्य से अनित्य की उत्पत्ति होती हो प्रधान अजन्मा से मादादी की उत्पत्ति होती हो नित्य के से ऐसे उत्पन्न होते हो इसमें दृष्टांत नहीं मिलेगा बढ़तन क्यों तद अवस्तम्भे ने अर्थव्यवस्था दृष्टान्त के सहारे से ही सांख्यो ने अर्थ की व्यवस्था की है क्यों अनुमान से सिद्ध करना उनको हो व्यवस्था अनुमान से सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त चाहिए पर्वतों बनमान जाने मात्र से अग्नि की सिद्धि नहीं होगी क्या देना पड़ेगा दृष्टान्त देना पड़ेगा ये ये गोवश तत्र यथा महानसम देना पड़ेगा दृष्टान्त नहीं दे पाएंगे क्यों तद अवस्तम तेना अर्थव्यवस्था बना कोई दृष्टांत के सहारा लेकर ही तेल मानी सांख्य अर्थव्यवस्था अपने शादी की सिद्धि करते हैं लोग से अनित्य की सिद्धि होती है कहने के लिए अनुमान करना पड़ेगा अनुमान के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा किंतु दृष्टांत मिलने वाला नहीं है ये बोलना चाहते है आगे कहा न चल अत्र उभय सम्प्रो दृष्टान्त अस्थित दृष्टान्त दृष्टि वादी प्रतिवादी दोनों के द्वारा सम्मत दृष्टांत नहीं मिलेगा कैसे नहीं होगा दिखाएंगे आगे टिप्पणियां देखें चार पांच भी है अभी नम दिन में कहा। अजार अति वैशेषिकादिते परमाणु अवकाश आदि तो दंडादि कम शब्दों जायते भवि दृष्टान सांख्य बोलेगा महाराज अजन्मा से नित्य से अनित्य की उत्पत्ति होती है अजन्मा से उत्पन्न होता है ये वैशेषिक आदि में भी है हम दृष्टांत देंगे जैसे परमाणु से धनु का आदि की उत्पत्ति मानते हो लो धेणु तो अनित्य है ना और परमाणु नित्य है आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है न्याय में होती की नहीं होती आकाश नित्य है शब्द अनित्य है दृष्टांत हम देंगे जैसे वैशेषिक मत हो सकता वैसे हमारे यहाँ अजन्म प्रदान से महत्व हो जाएगा ऐसा दृष्टान्त हो जाएगा ये यदि सांख्य बोले जाद भी वैशे आदि मत अजन्मा शि वैश्विक न्यायिक वैशेषिक आदि के मत में परमाणु आकाश परमाणु से और आकाश आकाश आदि से क्या होगा आदि, देणु का शब्द आदि बन जाए कि परमाणु से देणु पैदा हो जाता है नित्य से अनित्य की पैदा है वहां जैसे उसी प्रकार आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है देखा एवं इसी प्रकार हमें दृष्टान्त वही दृष्टान्त बन जाएगा हमारे लिए हम दृष्टान्त देंगे अजन्मा प्रधान से दी जो अनित्य है उनको उनके उत्पत्ति होने में दृष्टान्त दे सकते हैं हम दूसरे मत के दृष्टान्त दे सकते हैं ऐसा कहे तो कह रहे अभिन्न इत्यादि कहा हुआ प्रधानात अजात अभिन्न कार्य आई पैसे से भिन्न मानते हैं दड़ो को और आकाश से शब्द को भिन्न मानते हैं और तुम महतत्वादी को अभेद मानते हो इसमें दृष्टान्त कहा मिलेगा उनके यहां भेद है तो दृष्टान्त वो वो तो घटा सकते हैं नित्य से अंत्य की उत्पत्ति होती है वो घटा सकेंगे तुम नहीं घटा पाओगे तुम्हारे अभिन्न माना हुआ है उन्होंने भेद माना है उसको परमाणु से सेन्न होता है दृणु तो पैदा होता है सम्वा संबंध से रहता है परमाणु में अलग है वो उनके बाद, वैसे शब्द सम्वा संबंध से आकाश में रहेगा वो भिन्न है वो एक कहा अभिन्न कहा सांख्य कार्य सांख्य का कार्य सत्य होता है सत्य से सत्य की उत्पत्ति दिखानी पड़ेगी के यहां दृष्टांत नहीं मिलेगा सत्य से असत्य के लिए तो नई आयिका आदि है तो सत्य से सत्य की उत्पत्ति मानना पड़ेगा सत्य में तो सांख्यकार्य हो सांख्या कार्य सत्य है ये विराम न हो तो अच्छा होगा आगे है मायावाद हो भी दृष्टांत कहते हैं मायावाद हो जाएगा दृष्टान्त ब्रह्म से जैसे जगत होता है वैसे अप्रदान से जगत हो जाएगा मायावाद कहते वो भी नहीं होगा मायावाद इसलिए नहीं होगा तो हो मायावाद में वस्तु होता ही नहीं केवल धान होना है ये विवर्त है उनका परिणाम है परिणामवाद का दृष्टान्त विवर्तवाद नहीं हो सकता यहाँ तो वस्तु नाम की चीज ही नहीं बाचारिकारे वृत्ति सत्य ऐसे निषेध कर देते हैं तब हमने तुम आरम्भ स्रह्म ब्रह्मसूत्र दिया है कारण से कार्य अभिन्न है कार्य के सब तुप्ता कुछ नहीं है यही बोलता है हमारे यहाँ कार्यनाम वस्तु होता ही नहीं उनके यहाँ नाम की वस्तु है परिणाम है दूध का दही होने पर दही होता है नहीं होता नहीं होता है रज्जु में सर्प होता नहीं है भाषता है उनका दूध का दही बनना जैसा है वो प्रधान जो है उस ताल में बिगड़ करके महत्व बनना थी थी। है क्या ऐसी मायावाद में भी यह रामदा मत भी दृष्टान बनेगा आगे चार की टिपणी थी ना तस्मिन अर्थ दृष्टान्त बहुत करते हैं तस्मिन अर्थ कारण अभिन्न कार्य जन्य रूपे आते हैं कारण से अभिन्न कार्य पैदा होता हो कहीं वास्तविक कार्य काल्पनिक कार्य तो हमारे यहाँ हम तो उसको तो विवर्तन मानते तुम परिणाम मानते हो Uh, कारण से अभिन्न कार्य जन्म जन्म रूप में अर्थ में दृष्टांतन मिलेगा ये कहा नई आयिका आदि भिन्न मानने वाले कार्य से कार्य को भिन्न मानते हैं और हमारे यहाँ कार्यलाइन की वस्तु ही नहीं है तुम उसको वस्तु भी मानते हो कारण से अभिन्न भी मानते हो इसके लिए दृष्टांत नहीं मिलेगा तेरह अर्थव्यवस्थापना तेरह मान सांख्य दृष्टांत के बाद जैसे भी वस्तु की सिद्धि करता है वो अनुमान से सिद्ध करना है दृष्टांत तो देना पड़ेगा दृष्टांत तो मिलता नहीं कैसे सिद्ध करेगा कि प्रधान से मतलब होता नहीं कर सकता ये आगे ठीक काम करता है अच्छा कार्य का है आजाद याद है अजात वही जायते ये अजा वै जाये यृष्टानाई जाता न व्यवस्था प्रसज्य मते जिस बादी के मत में सांख्य मत में ऐसा है अजन्मा से पैदा मम अजन्म प्रधान है उसे जगति की उत्पत्ति महादादी महदादी से जगतिपत्तिमा है वै प्रसिद्ध है य अजात भाई जाय के अजात आज से ही जो उत्पन्न मानते हैं जो लोग दृष्टांत नाश्ते अजन्मा से कोई पैदा हो जाता हो वास्तविक पैदा अभिन्न पैदा होता हो इसमें दृष्टांत नहीं मिलेगा अजन्मा से अभिन्न पैदा होता है विवर्त तो होता है नहीं है कि अजन्मा से पैदा होता है भिन्न पैदा होता है अभिन्न नहीं होता नहीं आयी भिन्न मानते कार्य को कारण को भिन्न मानते कार्य को भिन्न मानते हैं और हम लोग कारण से कार्य को अभिन्न तो मानते पैदा होते बिवरता है।, है हमारे यहाँ वस्तु होता नहीं है अब वास्तविक वस्तु भी, भी मानना है उसको ऐसा दृष्टान मिलेगा जिस वादी के मत में सांख्य के मत में अजात भाई जायसे अजन्मा से पैदा होगा वस्तु दृष्टांत तत्वी न मतें उस वादी के मत दृष्टांत और नाश्त भाई दृष्टान्त नहीं मिलेगा प्रसिद्ध है कोई दृष्टान्त मिलने वाला नहीं नहीं जात से जात होगा उत्पत्ति मान से उत्पत्ति होगी कहेंगे फिर वो पहले वाला उत्पन्न कहां से होगा? उसके लिए एक उत्पत्ति वाला पहले लाने फिर अनावस्था में जाएगा जात जाता भाई जाए मानुष्य यदि जात से जात मानेगे जन्म मानेंगे उत्पत्ति वाले का उत्पत्ति जन्म वाले का जन्म मानेंगे तो पहले वाला जन्म कैसे हो गया उसके लिए एक जन्म और फिर वो जन्म कैसे हुआ अनवस्था न व्यवस्था प्रसिद्धि तो व्यवस्था की प्रसक्ति नहीं होगी अव्यवस्था हो जाएगा अनव्यस्था बनेगा एक की टिप्पण होता उक्त दोष सत्य को दोषांतर वा। पहले वाला दोस्त हही है या तो कारण कार्य को अज मानना पड़ेगा या कारण को जन्म वाला मानना पड़ेगा दो तो ही है नित्य को अनित्य मानना अनित्य को नित्य मानना दो पहले वाला दोष भी अन्य दोष भी है व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी ये दूसरा दोष है अच्छा ठीक है सांख्य समय दोषांतर प्रदर्शन करते हुए श्लोक से प्रजाख्य सिद्धांत में समय माने सिद्धांत सांख्य सिद्धांत में समय माने सिद्धांत सांख्य सिद्धांत में अन्य दोष भी है पहले तो दोष दे चुके हैं अच्छा यदि अजात नित्यात वस्तु जाए जायमान अभिग्रतु न सके देख्य बोलेगा यदि नित्य हो अजन्मा हो उस वस्तु से कोई पैदा नहीं हो सकता हो ऐसा मानिए यदि अजात नित्यात वस्तु अजन्मा नित्य वस्तु जो होगा उसे जायमान सकते यदि स्वीकार कोई पैदा नहीं होता स्वीकार नहीं, नहीं, नहीं कर सकते दृष्टांत नहीं मिला यदि स्वीकार नहीं कर सकते हो तो तरी जाता देव जायमान फिर ऐसा मान लो रा उत्पत्तिशील से उत्पन्न होगा ऐसा मान लो ऐसा बोल सकता है कहा कि जाता जाह मान से अपने यदि उत्पन्न जन्म वाले से जन्म मानेंगे तो पहले वाले का जन्म कहाँ से होगा फिर एक जन्म वाला होगा उसके जन्म कहां से होगा अब अन्यवस्था में जाओगे सांख्य समय दोषांतर प्रदर्शन पर श्लोक से प्रत्याशित है सांख्य सिद्धांत में समयवान सिद्धांत सांख्य सिद्धांत में अन्य दोष भी है पहले तो दोष दिया था नित्य से जन्म होने वाला कार्य को अनित्य कैसे मानो नित्य होने कार्य से कारण को अभी न तो अनित्य हो जाएगा कारण दोष दिया था पूर्व कार्य का तो सांख्य मतलब में दोषांतर अन्य दोष भी है यही कार्य का दोषांतर दृष्टांत अभाव दोष ये, तो ये दोषांतर दृष्टांत नहीं मिलना उन्होंने जो भी वस्तु तो सिद्ध करना अनुमान से सिद्ध करना है अनुमान से सिद्ध करने के दृष्टांत दृष्टान्त देना पड़ेगा तो उन्हें अनुमान में दृष्टान्त नहीं मिलने वाला यही दोष बताना है इस कार्य पूर्व त्र पूर्वाधाक्षराणी पीड़ जाएगी कार्य का जो पुर्वार्थ है उसकी व्याख्या करते हैं श्रद्धा की व्याख्या करते हैं आजादी दोष भी है पहले तो दोष दे चुके हैं अंडर आजाद आजाद आजाद ना था? आजाद अजात अनुत्पन्नाथ अजात जो उत्पन्न नहीं होता हो नित्य होता हो अनुत्पन्नाथ नित्यात कोई आजात का अर्थ अर्थ का नित्या नित्या वस्तु में नित्य वस्तु से जाये यश्य कार्य का मतलब पैदा होता है कार्य अजन्मा से कार्य पैदा होता है जिस बाजी के मत में यश्य कार्य जायते दृष्टान्त का तस्ती वही उसके लिए कोई दृष्टान्त नहीं मिलेगा दृष्टानता भावे अर्थात अजात न कीजिए जाए थे सिद्ध होती दृष्टान्त नहीं देने पर क्या होगा अजन्मा से कुछ पैदा नहीं होता ये तो हो जाएगा अर्थ से आ जाएगा शब्द तो से तो अजन्मा से पैदा होता है करना चाहते थे किन्तु दृष्टान्त नहीं दे पाए तो सिद्ध क्या हो जाएगा अजन्मा से कोई पैदा नहीं होता ये सिद्ध हो जाएगा अर्थ से यह अर्थ आ जाएगा आर्थिक अर्थ ऐसा आ जाएगा ठीक है अर्थात आर्थिक अर्थ होगा अजात न कीजी जाए थे सिद्ध होती तो सिद्ध करना चाहते थे अजात जाए थे सिद्ध हो जाएगा अजात न जाए सिद्ध तो हो जाएगा और कैसे आ जाएगा दो की टिप्पणी नजात किंच न प्रमाण नजात न किंचित जायते प्रमाण ये प्रमाण नहीं है अजात न किंचित जाए थे इसमें क्या प्रमाण है अजन्मा से कोई पैदा नहीं होता ये भी तो अप्रमाण है न प्रमाण दृष्टान्त आदिभाव से समझ आपके लिए दृष्टान्त नहीं मिलेगा अजन्मा से कुछ फायदा नहीं होता क्या दृष्टान्त है इसमें आप भी नहीं पाएंगे आपके लिए भी वो दोष आएगा जो हमारे ऊपर दोष दे रहे हैं अजनमा से जायते नहीं बोल सकते हैं तो अजन्मा से न जायते भी नहीं बोल सकते हैं उसमें भी दृष्टान्त कहा सांख्य कहेगा क्या? अरे बाबा अर्थ से आ जाएगा ये अजन्मा से न कुछ भी पैदा नहीं हो सकता सिद्ध हो गया दृष्टान्त का अभाव होने तो ये अर्थ से आ जाएगा अजन्मा से कुछ पैदा नहीं होता हमारे आर्थिक प्रमाण है अर्थ से सिद्ध होगा एक और आगे अजात जायते इत्यत्र दृष्टान्त अभाव अनुपत्या अजात जायते में दृष्टान नहीं, नहीं मिलता है इसलिए अर्थ से आ जाए के दृष्टांत नहीं मिला तो अजात जाए सिद्धि नहीं हो पाई तो अर्थात सिद्ध होगा अजात किंचित न जाए के सिद्ध हो जाएगा अर्थ से यही होगा अच्छा ये कहा आगे कहते यदा पुनर्जात जायमानस्य वस्तु ना फिर उत्पत्ति वाले का ही उत्पत्ति माने की वस्तु था जातात वस्तु न जायमान जायमान तो यदा आप ऐसा मानेंगे अजन्मा से कोई जन्म नहीं हो सकता सिद्ध होगा तो जन्म वाले से जन्म माने ये दूसरा पक्ष बोल सकता है यदा पुनर्जा जायमान से वस्तुनो जात से पैदा होने वाले वस्तु का अभिवाह स्वीकार करेंगे तदपिस्मात जाता तद भी अन्यस्मा प्रसिजित अनवस्थान अन्य वो जो जात से जात पैदा होने के लिए पहले वाला क्या होगा वो जन्म होना पड़ेगा किससे होगा वो भी जात से होना पड़ेगा एक जात पहले चाहिए फिर उसके लिए एक जात चाहिए ये अन्यवस्था है तद भी हमने समाप्त जो जाता होगा वो अन्य से होगा फिर वो जो अभी जो जात बनाने के आया वो अन्य से जात होगा यही होगा जाता तद भी अन्न स्वात दिदी न व्यवस्था प्रसिद्ध थे व्यवस्था नहीं बन पाए फिर अनावस्था दोष में चला जाएगा ये कहा दृष्टानता भावे भी प्रमातरा अर्थ प्रतिपत्ति भविष्य की आशंका है वो कहते हैं दृष्टान अन्य कोई प्रमाण हम देंगे ना दृष्टांत न होने पर भी कोई अन्य प्रमाण के द्वारा अर्थ की सिद्धि हो जाएगी दृष्टांत का अभाव होने पर दृष्टांत से अर्थ सिद्ध करना कोई नियम नहीं और भी तरीके हैं दृष्टानता अभाव दृष्टान्त के अभाव होने पर भी माना नित्य से कोई अनित्य वस्तु पैदा नहीं होता इसके लिए कोई दृष्टान्त नहीं दे पा रहा असंख्या होकर के पैदा होता हो तो दृष्टांत अभावे भी प्रमांतर अन्य प्रमाण अनुमान प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण कोई देंगे हम दृष्टांत के लिए अनुमान करा था नहीं दे पाए तो अन्य प्रमाण प्रमा प्रमाणातरा अर्थ प्रतिपत्तिर्भव्य अर्थ विज्ञान हो जाएगा विषय विज्ञान होगा इत्यादि दृष्ट इतना दृष्टांत अभावे अर्थात न जाये की सिद्ध होती दूसरा प्रमाण कोई नहीं तुम्हारे पास युक्ति से वस्तु सिद्ध करना है तो युक्ति की माने अनुमान अनुमान में चाहिए दृष्टांत। दूसरा कोई प्रमाण तुम्हारे पास है? नहीं क्या प्रमाण प्रमाण दे नहीं सकते तुम श्रुति को मानते नहीं तों? तुम तो युक्तिवादी हो क्या दोगे प्रमाण दो। प्रत्यक्षादी प्रमाण सिद्ध अनुमान के लिए तो प्रधान है अजन्मा से जन्म होना है तो अनुमान ही करना पड़ेगा या तो श्रुति बोलती हो तब तो होता ये तो भाई मान भूत आने जाते जाते बोलती हो तब तो मान लेते ऐसा भी नहीं तुम्हारे यहाँ श्रुति भी नहीं है और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है नहीं अजन्मा से कोई जन्म होता हो ऐसा नित्य से पैदा होता प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता नहीं अनुमान से सिद्धा चलना अनुमान कर नहीं पाया ये कहा दृष्टानतावे भी सात की टिप्पणी तद अभाव अनुमान असंभव इत्यादि या अनुमान असंभव होने पर अन्य प्रमाण से हम सिद्ध करेंगे ऐसा करने पर भी अन्य प्रमाण देने सकते इसी काम सिंत होते हैं दृष्टान भावे अर्थात न अर्थात अजात न किंच जाए तो कि सिद्ध होती ये सिद्ध हो जाएगी दृष्टांत देने परस्य खरु अनुमानधी अर्थ परिज्ञान ये तो सांख्य है पर इनका अनुमान के अधीन विषय का ज्ञान होना कोई भी विषय सिद्ध करना अनुमान से सिद्ध कर रहा है इनके एक ही युक्ति है अनुमान है और कोई सिद्ध नहीं कर सकता अनुमान को छोड़कर कर करने सकते। नहीं सकते दूसरा प्रमाण है ही नहीं पा सकते कुछ भी करना है अनुमान ये ही है परस से कहूं अनुमानाधीनम अर्थ परिज्ञानम अर्थ का जो विषयों का ज्ञान होगा अनुमान का इनके मत में शांख्य मत में न जब अनुमान अब और दूसरी बात दृष्टान्त नहीं तो अनुमान समर्थ होगा अनुमान से वस्तु सिद्ध नहीं कर सकते दृष्टान पाते और इनको वस्तु की सिद्धि करनी है अनुमान से ही करना है यहां दृष्टांत नहीं मिलेगा इसलिए अनुमान करने सकते तस्मात न सांख के समय संभव इसे सांघ के सिद्धांत संभव नहीं है एक टिप्पणियां आठ और नौ टिप्पणी है तन मते प्रमाणांतरण तद विषय नास्तिक आशय न माने सांघ के मत में अन्य प्रमाण अन्य प्रमाण के विषय भी नहीं है एक ही अनुमान प्रमाण है अनुमान प्रमाण विषय है अनुमान से वस्तु की सिद्धि नहीं कर पा रहा है क्यों नहीं कर पा रहा है दृष्टांत नहीं मिल रहा है अन्य प्रमाण भी नहीं है अन्य प्रमाण का विषय भी नहीं सांख्य परस का, पर सांख्य अर्थ परिज्ञान कहा कारण भूत प्रधानादिरुपो अर्थ जो कारण है मन महत्व का कारण उसको जानना है प्रधान को जानना है ये विषय को जानना है किससे जानना अनुमान से जानना है उनको गति नहीं प्रधान को जाने प्रत्यक्ष प्रमाण से तो जाना नहीं जाएगा कारणभूत प्रधान आदि उनको अर्थवा कारणभूत तो प्रधान कारण स्वरूप प्रधान आदि हाँ विषय है तस्वीर प्रत्यक्ष अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से दे पाते उसके लिए प्रधान प्रत्यक्ष होता नहीं है वो तो कार्यान्वय है जो कार्य आया कारण है अनुमान होगा कार्यलिंग का अनुमान आदि में ज्ञानोत्पन्न कार्य ही जिसके लिए ज्ञापक होता है अनुमान में कार्य ही ज्ञापक होता है उसके द्वारा हम शादी की सिद्धि करते हैं तो प्रधान आदि की सिद्धि के लिए अनुमान करना पड़ेगा कार्य को देख करके अनुमान में दृष्टान्त नहीं दे पा रहे सिद्ध नहीं कर सकते एक कहा समय हो गया है तो तो। ओम भद्र करे भी श्रृणा देवा भद्रं पशेमार्षी स्थिरस्तुवा देवराय ओ